महाभारत आदि पर्व आदिपर्व चतुस्िंशोध्याय इंद्र और गरुण की मित्रता गरुण का अमृत लेकर नागों के पास आना और विन्नता को दासी भाव से छुड़ाना तथा इंद्र द्वारा अमृत का अपहरण गरुणवाच सख्यम में स्वया देव यथे क्षति पुरंदर बलम तो मम जानेह महचा गरुण ने कहा देव पुरंदर जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हारे साथ मेरी मित्रता स्थापित हो मेरा बल भी जान लो वह महान और असह्य है कामम स्वबल संस्तवम स्वयं सतक्रतौ साधु पुरुष परीक्षा से अपने बल की स्तुति और अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान अच्छा नहीं मानते सखे तृत्वा तु सखे प्रेषो वक्षाम्य हम तया नव संयुक्त वक्तव्यम अनियमित्यता किंतु सखे तुमने मित्र बांध कर पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अकारण ही अपनी प्रशंसा से भरी हुई बात नहीं कहनी चाहिए इन्तु किसी मित्र के पूछने पर सच्ची बात कहने में कोई हर्ज नहीं है सब सपर्वत वनागर जलाम वह पक्षेण वै शक्र तामप्यत्र इंद्र पर्वत वन और समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आपको भी अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूँ सर्वान सपुंडिता वापि लोकान जंगमान वहे परश्रांत विद्ये दम ए बलम अथवा संपूर्ण चराचर लोकों को एकत्र करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना परिश्रम के ढो सकता हूँ इससे तुम मेरे महान बल को समझ लो शोतिवाच इुक्त वचनम वीरम किीटी श्रीमता आह सोनक सौनक दवेंद्र सर्वोक प्रभु एवेद यते त्वयि संगृह्यता मृदानिंबे सख्यम अत्यंतमोत्तम उग्र श्रिबाजी कहते हैं सौनक वीरवर गरुड़ के इस प्रकार कहने पर श्रीमानों में श्रेष्ठ किरीटधारी हितकारी भगवान इंद्रदेव ने कहा मित्र तुम जैसा कहते हो वैसा वैसी ही बात है तुम में सब कुछ संभव है इस समय मेरी अत्यंत उत्तम मित्रता स्वीकार करो न कार्यम सोमता प्रवाधे दवा निम यदि तुम्हें स्वयं अमृत की आवश्यकता नहीं है तो वह मुझे वापस दे दो तुम जिनको यह अमृत देना चाहते हो वे इसे पीकर हमें कष्ट पहुँचावेंगे गरुण वाच ंचित कारणमुदेश सोमो नीयते मैया न दायामी सामदा सोम कस्मे चिद्याम ये मं तो सहस्राक्ष निर्क्षिपेय स्वयं तमाय तत स्तूर्ण हरे स्त्री दिवेशर गुरु ने कहा स्वर्ग के सम्राट सहस्राक्ष किसी कारणवश मैं यह अमृत ले जाता हूँ इसे किसी को भी पीने के लिए नहीं दूंगा मैं स्वयं जहां इसे रख दूं, वहां से तुरंत तुम उठा ले जा सकते हो सक्रुआ वाकेयोक्त यम गृहण खगोत्तम इंद्र बोले पक्षीराज तुमने यहां जो बात कही है उससे मैं बहुत संतुष्ट होगश्रेष्ठ तुम मुझसे मुस्त्योचाहुवर मलो शो तुर्वाचितुक्त प्रत्युवाचेद कद्रुपुत्र नुस्म स्मृत्वा चोपीत मातुर्दास निशोहमी सर्व क्या तेजिता भवेजुर्भुजगाशक्र मम भक्षा महाबला उग्र कहते हैं इंद्र के ऐसा कहने पर गरुण को कद्रो पुत्रों की दुष्टता का स्मरण हो आया साथ ही उनके उस कपटपूर्ण बर्ताव की भी याद आ गई जो माता को दासी बनाने में कारण था अतः उन्होंने इंद्र से कहा इंद्र यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ तो भी तुम्हारी इस याचना को पूर्ण करूँगा कि अमृत दूसरों को न दिया जाए साथ ही तुम्हारे कथनानुसार यह वर भी मांगता हूँ कि महाबली सर्प मेरे भोजन की सामग्री हो जाए तथे तो तथो दान मसूद देवदेव महात्मा योगिनामेश्वर हरि तब दान शत्रु इंद्र तथास्तु कहकर योगीश्वर देवाधिदेव परमात्मा श्री हरि के पास गए स चान्दत्म चाथोक्त गरुड़ नए इदं भूय वचः प्राह भगवान् भगवान्द्री देश हरिश्चाक्षिप्त सोम मृत्यु ततस्तूर्ण सुपर्णो मातुरिक्हरि ने भी गरुड़ की कही हुई बात का अनुमोदन किया तदनंतर स्वर्गलोक के स्वामी भगवान इंद्र पुनः गरुड़ को संबोधित करके इस प्रकार बोले तुम जिस समय इस अमृत को कहीं रख दोगे उसी समय मैं इसे हर ले आऊँगा ऐसा कहकर इंद्र चले गए फिर सुंदर पंख वाले गरुड़ तुरंत ही अपनी माता के समीप आ पहुँचे अथ सर्पावाचेद परम भृष्टवत इद्मा अमृत निक्षेपापी कसेकुशेश मंगल संयुक्ता तत प्राथतपी आशीन यदुक्त तद्वस्तता अदासी चंप प्रभृतिस्त मे यथोक्तम भवतामे तथा बचो में प्रतिपादितम तदनंतर अत्यंत प्रसन्नते होकर वे समस्त सर्पों से इस प्रकार बोले पन्नगो मैंने तुम्हारे लिए यह अमृत ला दिया है इसे कुशों पर रख देता हूँ तुम सब लोग स्नान और मंगल कर्म स्वस्थ आदि करके इस अमृत का पान करो अमृत के लिए भेजते समय तुमने यहाँ बैठ मुझसे जो बातें कही थी उनके अनुसार आज से मेरी ये माता दासीपन से मुक्त हो जाए क्योंकि तुमने मेरे लिए जो काम बताया था उसे मैंने पूर्ण कर दिया है तथा स्ना तुम्गता सर्पा प्रत्युक्तम तथे त्युत सत्योप्य अमृतमा क्षिप्य जगाम त्रिदिवम पुनः तब सर्पगण गण तथास्तु कहकर स्नान के लिए गए इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्गलोक को चले गए अथागता त मुद्देश सर्पा सोमस्ता स्नाताजप्या प्रहिष्टा कृत मंगला यद तदमृत चापे स्थात कुशम संसरे तद्विज्ञा हृत सर्पा प्रतिमाया कृत चत इसके अमृत पीने की इच्छा वाले स्नान जप और मंगल कार्य करके प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आए जहां कुश के आसन पर अमृत रखा गया था आने पर उन्हें मालूम हुआ कि कोई उसे हर ले गया तब सर्पों ने यह सोचकर संतोष किया कि यह हमारे कपट पूर्ण बर्ताव का बदला है सोमस्थान मृदम चेहते दरभा जिह सर्पाणाम तेन कर्मणाम फिर यह समझकर कि यहां अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें उसका कुछ अंश लगा हो सर्पों ने उस समय कुशों को चाटना शुरू किया ऐसा करने से सर्पों की जीव के दो भाग हो गए अभवस्मृतस्पर्शा दर्भास्तेथ पवित्रिण एवं तदमृतम तेन हृतमारृतमे वचन द्विजिवाच कृता सर्पा गुरु न सभी से पवित्र अमृत का स्पर्श होने के कारण कुशों की पवित्री संज्ञा हो गई इस प्रकार महात्मा गुरु ने देवलोक से अमृत का अपहरण किया और सर्पों के समीप तक उसे पहुँचाया साथ ही सर्पों को द्विजिह दो जिह्वाओं से युक्त बना दिया तत स्वर्ण परमहर्षवानात्रास भुजंग भक् परमार्जित खी कहते विनता उस दिन से सुंदर पंख वाले गरुण अत्यंत प्रसन्न हो अपनी माता के साथ रहकर कर वहाँ वन में इच्छानुसार घूमने फिरने लगे वे सर्पों को खाते और पक्षियों से सादर सम्मानित होकर अपने उज्ज्वल कीर्ति चारों ओर फैलाते हुए माता विनता को आनंद देने लगे इमा कथाम युण नर सदाम पठे ता द्विजगण मुख्य यात असंशयम त्रिदिव्यक् महात्मना पत पते प्रकृतिना जो मनुष्य इस कथा को श्रेष्ठ द्विजों की उत्तम गोष्ठी में सदा पढ़ता अथवा सुनता है वह पक्षराज महात्मा गरुण के गुणों का गान करने से पुण्य का भागी होकर निश्चय ही स्वर्गलोक में जाता है एक श्री महाभारते आदिपर्व पर्वणि सौपर्णे चतुत्रिश्याय